अग्नि पूर्वे ऋषि ईड्यो नूतन उत स देवान् वक्षति ही पूर्वे भी ऋषि भी भीडिय कौन सा वाच्य है जी कर्तिक वाच्य है या कर्म वाच्य है कैसे जो करता है वो तृतीय में है कर्तवाच्य में करता, प्रथमा में होता है तो वाच्य जो होता है उसमें प्रथमा विभक्ति में जो भी होता है वो प्रधान होता है वाक्य में इस कारण से वाच्य के कारण इसमें भेद हो जाता है अर्थ में कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता प्रधान रहेगा मुख्य रहेगा और कर्म में कर्म प्रधान रहेगा यहाँ कर्म कौन है कर्मवाच में प्रथमा विभक्ति में कौन सा हो, कौन होता है कर्मवाच कर्म में करता तो तृतीया में होता है कर्म प्रथमा में होगा यहाँ प्रथमा में कौन पड़ा हुआ है अगने। अगने नहीं किसी भी प्रथमा कहा है अग्नि प्रथमा में है अग्नि यहाँ कर्म है ऋषि भी करता है तो इस वाक्य में प्रधान कौन है अग्नि है प्रधान मुख्य अर्थ में अग्नि है यहाँ पर तो अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी ऋडिय माने क्या होता है इडे का अर्थ स्तुति करने योग्य है यहां वस्तुतः भाववाच्य में है यह, यह कर्मवाच्य में भी मानो तो यत्य कर्मवाच्य में भी होता है इडया शब्द यहां भाववाच्य में भी होगा या कर्म में भी होगा यहाँ भावाची में अर्थ करेंगे भावाच नहीं निकलेगा पूरा अग्नि जो है वो पहले के ऋषियों से भी यह स्तुति किया हुआ है स्तुति किया गया हुआ है ये होगा इसका ऋषियों के द्वारा स्तुत है निस्तुति उसकी कर ली गई है ये क्रिया ये बता रही है ना पहले ऋषियों के द्वारा अग्नि की स्तुति की गई है और पूर्वे भी ऋषि के द्वारा साथ साथ और भी है ना मुंह तो नहीं नूतन माने क्या होता है नवीन हाँ नया होता है तो नूतन ही और पूर्व भी ऋषि भी नए ऋषियों के द्वारा और पुराने ऋषियों के द्वारा दोनों के ही द्वारा अग्नि इट अग्नि स्तुत्य है यह अग्नि की स्तुति की गई है स देवान वह देवों को यह आइ वक्षति यहां पर प्राप्त कराएगा इसमें कितनी बात क्या क्या निकलती है यहाँ जो क्रिया है पीछे अपना ये मंत्र आया था न जिसमें कि हम अग्नि कैसा है रई को प्राप्त कराने वाला है उससे भी पहले आया था अग्नि में अग्नि की हम स्तुति करते हैं तो हम करते हैं एक बार ये तो आ गया अब इसमें जिसकी हम स्तुति करते हैं अग्नि की वो ही अग्नि फिर यहाँ पर आ रही है आगे तो उसको दोबारे तिवारी कह रहे हैं तो किसी एक ही बात को दोबारे तिवारी कहने का अभिप्राय होता है उसको दृढ़ करना जाओ जाओ यहाँ से जल्दी जाओ जाओ कहने से अर्थ निकल जाता है क्रिया अलग नहीं है फिर दो बार बोलते हैं तीन बार बोलते हैं जिसका मतलब है दृढ़ करना है उसको तो ऐसे अग्नि अग्नि पीछे से आ रहा है तो उसी अग्नि को दृढ़ कर रहे हैं अब पिछले बार इतना कहा था कि हम अग्नि की स्तुति करते हैं तो अब क्या है ना जो स्तुति करने वाला था उसको डर लग रहा था आपको अगर रोजड़ के चौक पर कहा जाए कि अकेले जाओ और ये जिग करके आ जाओ तो कैसा लगेगा डर लगेगा ना? और यदि कहा कि एक घंटा वहाँ आँख बंद करके चौपला जो बना हुआ है ना, एक घंटा आँख बंद करके बैठना और आ जाना तो कैसा लगेगा इससे ज्यादा डर लगेगा ना काम तो बुरा नहीं है ना वो अच्छा कार्य है लेकिन फिर भी क्या होगा डर तो लगेगा ना क्यों डर लगेगा नहीं वहां जो है इस वातावरण के विरोधी हैं यदि यहाँ यदि आप करते हैं बैठ करके यज करते हैं या उपासना करते हैं तो यहाँ डर नहीं लगेगा अकेले क्योंकि ये क्या है मान्य है यहाँ वो विरोधी नहीं आएंगे उखाड़ेंगे नहीं यहाँ पर स्वीकार कर लिया है चारों ओर जो हैं उन्होंने स्वीकार यानी हमारे दिमाग में ये है कि ये स्वीकृत है स्वीकृत होने से अब डर की बात नहीं है कर सकते हैं इसको लेकिन वहाँ ये स्थिति नहीं है वहाँ एक से एक लोग खड़े हो जाएंगे देखेंगे पूछेंगे क्या कर रहा है ये उठा भी सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पर संशय भी करेंगे यहाँ कौन आ गया महात्मा है गया देखो ढोंगी है पाखंडी है क्या है क्यों आ गया ये कोई गुप्तचर है क्या पता नहीं कितनी सारी शंकाएँ वहाँ उठेगी वो सारी की सारी हमारी बुद्धि में है तो वहां जब बैठेंगे तो वही चीजें पहले आएंगी उसको उसका निदान नहीं होगा तो निदान नहीं होगा तो नहीं बैठ सकते फिर वहां और ये यदि आपको निदान हो गया कुछ नहीं होगा इससे तो आप वहां भी बैठ सकते हैं। आंखें बंद कर लेंगे लेकिन अंदर से नहीं दबा पाएंगे उनको तो उस स्थिति में आप नहीं बैठ सकते वहां लेकिन जैसे बाहर से कोई करता तो कुछ नहीं है ना ऐसे भी आंख बंद करके बैठ जाए तो कोई कुछ करेगा नहीं दूर दूर से तो ठीक है, है अपना बोलते रहेंगे लेकिन कुछ करने वाला नहीं है ऐसा खड़े हो जाएंगे ठीक है तो ये अगर पता लग गया ना कि ये कुछ नहीं करेंगे तब आप बैठ सकते हैं वहां करेंगे तो नहीं बैठेंगे तो ये अंदर होता है अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई काम वहां लेकिन एक दिन आपने तो ऐसा किया फिर दूसरे दिन अगर करते हैं ऐसा तो वहां भीड़ भी कम हो जाएगी और आपको उतना डर भी नहीं लगेगा तो उससे क्या होगा उससे हुआ कि ये अनुमोदित हो गया लोगों ने ऐसा स्वीकार कर लिया है वो कुछ नहीं कहते हैं अब तो अब धीरे धीरे क्या होगी वो भय वाली स्थिति हट जाएगी संकोच की तो इसी कारण से क्या होता है कि जिस काम को कई लोग किए होते हैं ना उस काम को करने में हमको एक तो डर नहीं होता है और दूसरी बात होती है वो कार्य दृढ़ हो जाता है प्रमाणिक होता है अनुचित कार्य भी अगर कई व्यक्ति कर रहे हो ना तो हम साथ हो जाते हैं उनके कार्य कैसा है ये हमारे लिए गौण होता है करने वाले कौन है ये मुखी रहता है उसको मान के चलते हैं। इस कारण से बुरे काम भी कर देते हैं यात्रा में या कहीं भी जा रहे हैं तो उपासना नहीं करते हैं क्योंकि नहीं करने वाले लोग अधिक हैं वहां उनके डर से नहीं करते और भी रहती है कि अगर आंख बंद कर लिए सामान उठा के ले जाएंगे क्या करेंगे वो दूसरी परेशानी अभी रहती है लेकिन उससे ज्यादा रहता है कि यहाँ विरोधी हैं, नहीं करने वाले लोग अधिक हैं, इसलिए नहीं करते हैं और करने वाले यदि होंगे तो कर लेंगे वहां पर भी तो क्रिया गौण रहती है अर्स में करता मुख्य रहता है उसका तो किसी कार्य के अगर करने वाले हमको पता चल जाए बहुत सारे हैं तो उस कार्य में अपनी प्रवृत्ति हो जाती सरलता हो जाती उसको करने में मुख्य बात है वो कार्य प्रमाणिक हो जाता है तो मंत्र में ये जो कहा गया है कि पूर्वी भी ऋषि हमके हमारे लिए लिएत हो रहा है ना कर्म की इस ईश्वर की उपासना करनी चाहिए हम ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको दृढ़ता नहीं हो रही है थोड़ी देर के लिए संशय हो रहा है करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो अब इसने कहा कि ऐसे डरने की कोई बात नहीं है ये तो पहले से होते आ रहा है पहले से लोग इसको करते आ रहे हैं तो पहले से करते आ रहे हैं, तो अब करने में कोई बात ही नहीं रही तो ये भ्रांति या संशय संकोच जो हमारे मन में होता है ये करूं या नहीं करूं, उसके लिए ये मंत्र क्या है सहायक है कि इसको हम आप कौन है नूत नहीं नुत नवीन करने वाले उपासक हैं तो वो भी बता दिया कि आपके जैसे पहले भी थे नए उन्होंने भी किया और पुराने तो करते ही करते रहे हैं तो दोनों ने इस कार्य को किया है इस कारण से ये कार्य क्या है वस्तुतः प्रमाणिक है इस कार्य के करने में कोई भी दोष या किसी प्रकार की संशय आदि की स्थिति नहीं होनी चाहिए लोक में भी एक आजन यद्यद आचरती श्रेष्ठ त एवं इतरो जना सोय प्रमाणम को जो जो भी बड़ा होता है वो जिस जिस कार्य को करेगा उसके नीचे वाले वही करते यद यद आचरती श्रेष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति जो जो आचरण करता है तत्त तर एवरोजना दूसरे लोग जो होते हैं वही वही करते हैं देखा देखी करते हैं सारा संसार क्या होता है भेड़चाल ही होता है दूसरे को देख करके ही हम कोई कार्य करते हैं। तो वो बड़ा व्यक्ति जिसको प्रमाणिक मान लेगा लोग उसका अनुकरण करता है तो झूठे ईश्वर की उपासना करने वाला ही अधिक अधिक लोग हैं तो बाकी नए लोग भी उसी को मानेंगे सच्चे वाले यदि अधिक हो जाएं तो फिर सच्चे को मानने लग जाएंगे लोग कुछ नहीं सोचता है इधर उधर क्या होता है वो इतने देखता है कि सामने वाला कर रहा है कि नहीं कोई तो इस दृष्टि से यहां पर भी कहा गया है कि ऋषि इस जिस ईश्वर की हम उपासना कर रहे हैं उस कार्य को किसने किया है ऋषियों ने किया है ऋषि कहने का मतलब हो गया जो श्रेष्ठ है आदर्श व्यक्ति जो है श्रेष्ठ व्यक्ति जो है जिसने की प्रत्यक्ष किया हुआ है उस अर्थ का तो उन लोगों ने उपासना की है स्तुति की है उसकी तो हमको अब संशय किस बात का है इसमें क्या होता है कि लिखा हुआ तो है तो इसमें देखिए कि बहुत सारे विद्वान होते हैं उनके आचरण में भी एक बात आती है और एक बात नहीं आती है पढ़े लिखे जो लोग होते हैं उसमें देखेंगे कुछ बातें तो वो ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं कुछ बातें को ग्रहण नहीं करते हैं तो उसमें कारण क्या होता है कि एक प्रकार से ये क्या होता है शब्द प्रमाण होता है जो लिखा हुआ है ना तो विद्वानों का जो स्तर होता है वो शब्दों पर चलता है शब्द प्रमाण और शब्द में अंतर है हम्म, पकड़ में शब्द प्रमाण और शब्द में अंतर होता है शब्द और प्रमाण शब्द प्रमाण और शब्द इनमें अंतर होता है शब्द तो हमारे सामने देखिए अब लिखा हुआ है ये तो इतने मात्र से ये प्रमाण नहीं है इसका यदि संबंध हम किसी व्यक्ति से कर देंगे हाँ आपसे जब कर देंगे संबंध तो यही क्या हो जाएगा प्रमाण हो जाएगा तो विद्वान या हम क्या करते हैं अधिकतर शब्दों को शब्द मान के चलते हैं प्रमाण नहीं मानते हैं उसको जिस विषय में अपनी मान्यता जुड़ी रहती है या अपने को जो समझ में आती है उसके अनुकूल यदि शब्द प्रमाण होता है तो हम पकड़ लेते हैं उसको लेकिन जिस विषय का अपने से नहीं संबंध है और उस विषय के यदि शब्द है तो हम छोड़ देते हैं वहां पर उसको नहीं पकड़ते फिर तो वहां क्या होता है शब्द प्रमाण वो नहीं रहता है हमारा अभी जैसे मान्यता चलती है प्राय अभी क्या शब्द प्राय यही चलती है सदा रहती है ये बात वहां पर लिखी हुई है यहां तक तो हमारी बुद्धि जाती है इससे आगे नहीं जाती है इसी के लिए लड़ने मरने को हम तैयार रहते हैं तो पढ़ी लिखी बातें जो हमारे आचरण में नहीं आती है ना उसका कारण यह होता है कि हम उसको किसी व्यक्ति ने कहा है ये नहीं समझते हैं या ये नहीं मानते हैं व्यक्ति का संबंध हर्ष में क्रिया से होता है बोलने वाला जो होता है यानी कि शब्द प्रमाण यही माना गया है ना कि जिसने अनुभव किया है अनुमान से या प्रत्यक्ष से जिसने उस अर्थ को जाना है और जैसा जाना है वैसे यदि किसी को बता रहा है तो तब वो शब्द प्रमाण होता है अन्यथा प्रमाण नहीं होता है किसी ने कुछ बोल दिया मात्र शब्द निकल गए उससे तो इतने मात्र से वो प्रमाण नहीं होता है शब्द मात्र नहीं होता है प्रमाण वक्ता ने अगर देख के बोला है जो भी बोल रहा है ना जिस अर्थ को उस अर्थ को जैसा है वैसे ही अगर वो बोल रहा है और बताने के लिए बोल रहा है तब वो प्रमाण होता है अन्यथा वो प्रमाण नहीं होता है तो सीधी सी बात है जो कहने वाला है यानी किसी जिसके बारे में यहां कहा गया है शब्दों से अगर वो शब्द प्रमाण है तो उसके साथ उसका जो वक्ता है उसका संबंध होगा और संबंध होगा तो वो अर्थ यथार्थ रहेगा तो अब हम क्या करते हैं जैसे कि पुस्तक में पढ़ लिए। तो वो ही बात अगर जो पुस्तक लिखने वाला है ना वो सामने बैठा के बोल बैठ के बोले और पुस्तक में उसी की बात लिखी हुई है तो दोनों में अंतर आएगा सामने अगर जीवित व्यक्ति उसी वाक्य को बोल रहा है तो उसका तो पड़ता है प्रभाव और वही अगर लिख करके केवल चला गया है वहां पर तो प्रभाव नहीं पड़ता है डरते नहीं है मतलब शब्दों से हमको डर नहीं लगता है लेकिन शब्द व वा बोलने वाला भी अगर वहां हो तो उसे डर लगता है ना इस कारण से सामने यदि वक्ता हो तब तो हम मान लेते हैं बात को और सामने नहीं होता है तो बात को हम नहीं मानते हैं तो इन सब सबका अभिप्राय यही है कि जो शब्द होता है प्रमाण होता है वो उसी स्थिति में हमको स्वीकार होता है जिस स्थिति में उसका वक्ता के साथ संबंध रहा हो ये एक नियम हो गया इस नियम को हम स्वीकार करते हैं तो अब जहां जहां पर हमको ये लग रहा है वाक्य तो सिद्ध है कि वाक्य है शब्द प्रमाण है लेकिन शब्द प्रमाण होते ही हमारी प्रवृत्ति नहीं हो रही हम नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम इसको उस रूप में नहीं ले रहे बोला हाँ यानी इसका किसी वक्ता के साथ संबंध है इतना नहीं मान रहे हैं। इस मंत्र का या इस शब्द का भी अगर यदि ये शब्द प्रमाण है तब किसी ने किसी वक्ता के साथ इसका संबंध है और शब्द प्रमाण यदि नहीं है तो वक्ता के साथ संबंध नहीं है तो अब हम क्या करते हैं इसको शब्द प्रमाण मानते हैं कि नहीं मानते हैं मान रहे हैं ना तो मानने के साथ साथ अब हमको इतना जो भाग छूटा हुआ है इसका यानी किसी वक्ता के साथ इसका संबंध हम नहीं कर पा रहे हैं अभी संबंध नहीं करने से ये बात हमको स्वीकार नहीं हो रही है क्योंकि हमारा स्वभाव है व्यक्ति अगर बोलता है तो होता है स्वीकार नहीं होता है बो, बोलता है तो नहीं स्वीकार होता है वो तो ये हमको स्वीकार नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसका संबंध किसी व्यक्ति से हम नहीं कर पा रहे हैं इसको प्रमाण नहीं मान रहे हैं तो इस कारण से बुद्धि में हमको ये बैठाना पड़ेगा कि ये किसी न किसी वक्ता का वाक्य है शब्द प्रमाण यदि है तो उसको हम शब्द रूप में नहीं देखें हाँ उसका कोई वक्ता है कोई बोल रहा है इस रूप में देखें उसको इस रूप में देखने पर अब क्या होगा कि वो बात स्वीकार हो जाएगी और वो कठिन नहीं पड़ेगी फिर विश्वसनीय अधिक हो जाएगी इसका लेखक कौन हो गया अब ए? नहीं स्वामी दयानंद तो इस पुस्तक के लेखक है हाँ इन मंत्रों को जो इस क्रम से बोल दिया ना और इतना सारा लिख दिया ये तो स्वामी दयानंद का है लेकिन स्वामी दयानंद ने जो बोला है वो मंत्र के आधार पर बोला है तो इसका जो आधार है मंत्र जैसे इस पुस्तक का संबंध हम स्वामी दयानंद से कर रहे हैं तो ऐसा ही संबंध अब हमको इस मंत्र वाले के साथ करना है भी भी नूत नहीं रुता ये भी कोई हमको बोल रहा है जिस काल में उपासना में बैठे हुए हैं ना अंदर तो अंदर इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते करते एक तो स्थिति है कि मैं बोल रहा हूं इसको पर इसी के साथ साथ यहाँ तक पहुंचना है कि मैं तो नहीं बोल रहा हूँ पर मंत्र बोला जा रहा है तो अब कोई इनको ही बोल रहा है ना उसको आप किसी भी शब्द को जो सुन रहे हैं ना अभी तो सुनते सुनते आप इसको दूरा भी रहे हैं अंदर आपको पूरा ज्ञान हो रहा है इस शब्द से शब्द उठ रहा है भीतर अगर नहीं उठेगा तो आपको पता नहीं चलेगा अर्थ दूसरा जो अर्थ होता है ना शब्द का वो उठा ही नहीं पाएंगे इसका मतलब होता है कि अंदर हम पूरे उस शब्द की अनुभूति कर रहे होते हैं तो अभी आप जो सुन रहे हैं वो उच्चारण तो नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ से लेकिन शब्द का उच्चारण हो रहा है वहां पर यानी शब्द के उच्चारण करने में जो अवस्था हमारी मन की होती है वही अवस्था सुनते समय भी होती है तभी तो शब्द बनेगा ना क्योंकि उस शब्द का जो स्वरूप है वो तो प्रकट तो तभी होगा जब उसके कारण उसी तरह के हों तो शब्द जब हमको सुनाई दे रहा होता है तो वो अपने स्वरूप में रहता है तो उस स्वरूप को या तो हम करें प्रकट या फिर किसी दूसरे माध्यम से होगा प्रकट शब्द बनना चाहिए तो अः इसके लिए ऐसा है कि पहले ये शब्द हमारे हृदय में हमारे कही या किसी में हृदय में प्रकट हुआ है तो जब वो प्रकट हो रहा था तो उच्चारण भी तो हो रहा था ना वहां अन्य उसका स्वरूप कैसे होता सामने आता तो उस समय प्रकट किया जा रहा था पहले जब ये मंत्र था ऋषियों के कह लीजिए उनके हृदय में आ रहा था ना तो प्रकट हो रहा था ना वो तो नहीं कर रहे थे लेकिन प्रकट तो फिर कैसे प्रकट हो रहा था शब्द को प्रकट करना जो कह रहे हैं उसको लीजिए वो उनको तो पता नहीं था ना कि क्या है लेकिन ये तो ज्यो कह त्यो आया है ना वहां पर तो बिना बनाए कैसे होगा वो शब्द को वहां बनाना पड़ रहा था ना तभी तो बना शब्द ऐसे तो बन नहीं सकता था तो जो जिसके में बन रहा था शब्द वो तो नहीं बना रहा था तो इसका मतलब कोई बना रहा था तभी तो ना बिना उच्चारण कराए हुए हो नहीं सकता शब्द उच्चारण अपने आप नहीं होता है शब्द और वहां पर हो रहा था उच्चारण तो कोई कर रहा था ना तो उस अवस्था को अपने को ले आना है फिर ये मान लीजिए कि मेरे वे हृदय में ये शब्द उच्चारण हो रहा है अभी तो चुकी अपनी तरफ से ये होगा लेकिन केवल इस स्थिति को बनाने का प्रयोजन होगा एकाग्रता बनेगी बहुत अधिक एकाग्र स्थिति में आप केवल संकल्प करेंगे कि ऐसा हो रहा है तो वैसा होता हुआ देखेगा तो मंत्रों के बारे में भी यदि आपने संकल्प कर लिया कि ये मंत्र उठ रहे हैं तो आपको मंत्र उठता हुआ देखेगा और इतना जोड़ दीजिएगा सर उठा रहे हैं इसको आप उठा रहे हैं मंत्र को वहां ईश्वर के साथ संबंध जुड़ेगा यानी इतना विश्वास हो जाएगा कि उठाने वाला और कोई नहीं है पहला अभी तो हम ही उठा रहे हैं यह ध्यान रखना पड़ेगा नहीं तो भ्रांति हो जाएगी अभी हमारे मन में ईश्वर नहीं उठा रहे मंत्र को ये क्योंकि उठाया उठाया तो स्मरण है स्मृत मंत्र ईश्वर के द्वारा अभी नहीं उठाया जा रहा है लेकिन यह ऐसा उठाया गया था इससे केवल ईश्वर के साथ संबंध जोड़ना है यानी उस स्थिति में जब जाएंगे ना तो मंत्र का और ईश्वर का संबंध जोड़ने में समर्थ हो जाएंगे जोड़ सकते हैं जैसे यहाँ के शब्दों को यहाँ के वक्ता से जोड़ लेते हैं तो जिस स्थिति में सुने रहते हैं उसी स्थिति में जुड़ता है ना जैसे कोई आप गाना याद कर रहे हैं तो गाते हुए को अगर मंच से सुना था और उस गाने को दोहराओ भजन को तो क्या होगा कि वो सुन बोलता हुआ ही आप दोहराएंगे अगर उसको छोड़ के दोहराना चाहे तो नहीं दोहरा पाएंगे उसको यानी शब्दों का हर समय जिस अवस्था में ग्रहण होता है हमको वो सरल पकड़ में आता है वो अवस्था उसकी रहती है तो पहले शब्द ये वहां उस अवस्था में उच्चरित हुए थे तो उस अवस्था को याद करेंगे तो याद करने से क्या होगा वो अब सरल में सरल हो जाएगा और पकड़ में आ जाएगा कि इसका वक्ता ये है तो वक्ता पकड़ में आने से क्या होगा अपने को क्या लेना उससे कि ये शब्द किसी और के नहीं है ईश्वर के हैं इसका भी वक्ता है तो वक्ता होने से अब ये शब्द क्या हो जाएगा प्रमाण हो जाएगा अपने लिए प्रमाण होने पर अब इसके अनुसार आचरण होना शुरू हो जाएगा और जब तक नहीं बनता है प्रमाण ये आचरण नहीं होगा क्योंकि हम किसी भी बात को ऐसे नहीं लेते हैं किसी ने किसी का इसलिए पूछते हैं किसने कहा है बार बार यही पूछा जाता है ना किसने कहा यानी शब्द गौण होता है वक्ता जो होता है वो चाहिए तो वक्ता हमारे लिए मुख्य होता है ये स्वाभाविक हमारी जिज्ञासा होती है तो ये जिज्ञासा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसका संबंध हम कर नहीं देते हैं ये नहीं कर पाते इसीलिए हमारे लिए क्या होता है विश्वसनीय नहीं होता है ये। अभी जो पढ़े लिखा जाता है उसमें प्राय यही होता है कि यानी पुस्तक में लिखा है बस और इसी कारण से उसका जो आचरणीय भाग होता है उससे कोई लेना देना फिर नहीं होता है क्योंकि वो हमारे अधीन अव है उसको हम पढ़ेंगे देखेंगे तभी तो कुछ होगा ना नहीं तो वो तो कुछ करेगा ना हमको कुछ कहेगा नहीं लेकिन जब उसका व्यक्ति वक्ता के साथ संबंध होता है तो वो हमारे अधीन नहीं रहता है जब तक हम किसी शब्द को मान रहे हैं कि ये पुस्तक में लिखा है तब तक वही वाक्य हमारे अधीन होता है हमारे होता है हमारी है हम चाहे जो अर्थ करेंगे उसका ये निकलेगा उससे लेकिन अगर उसके वक्ता के साथ जोड़ दिए तो ये हट जाएगी बुद्धि की चाहे हम जो अर्थ करेंगे क्योंकि तो जो बोल रहा है उसमें हमारा अधिकार नहीं होता है ना बोलने वाला ही तो बोलेगा ना जो उसके मन में है हम क्या करेंगे उसको सुनना पड़ता है वहां लेकिन वो स्थिति नहीं रही इस कारण से क्या होता है अब जो हम व्याख्या आदि जो भी करते हैं ना इतनी सारी क्यों बदलती है वक्ता के साथ पूरा संबंध नहीं जुड़ता एक तो और दूसरा होता है कि उल्टा अर्थ भी कर डालते हैं जानते हुए भी वो इसीलिए होता है कि ये शब्द तो मेरा है यही है इसका कोई और मालिक नहीं है चाहे जो अर्थ कर डालो इसको इसलिए उसका जो आचरण भाग होता है वो हमें स्वीकार नहीं होता है तो विशेषकर जो इस प्रकार के मंत्र हैं ईश्वर से संबंधित उनको हमें ऐसे केवल शब्द के रूप में या पुस्तक के रूप में नहीं मानना चाहिए इस स्थिति में पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए कि इसका वक्ता है ईश्वर है तो ऐसे होते ही अब वो हमारे आचरण में आने लग जाएगा संबंध नहीं बनता है तो आचरण में नहीं आएगा इसके लिए ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा या तो इसमें जो अर्थ कहा हुआ है और वो अर्थ यदि लौकिक है त्रिश्ट प्रत्यक्ष है तब तो उस अर्थ के आधार पर अविश्वास हो जाएगा फिर हम उसको कर सकते हैं लेकिन जब तक अर्थ नहीं अभी देखा हुआ है तब तक वो विश्वसनीय नहीं हो पाएगा उस स्थिति में हमें शब्द प्रमाण को वक्ता से जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए तो यहां पर इसने ये कह दिया कि ये उपासना आदि जो कर्म है इसको ऋषियों ने किया है पुराने ऋषियों ने विद्वानों ने इसको किया है तो इससे सीधी सी बात हो जाती है ये कर्म प्रमाणिक है बस बुद्धिमानों ने यदि किया है तो हमको भी करना चाहिए और बुद्धिमान अगर करता कर लिया है यानी बड़ा ने किया है तो छोटे को क्या होता है डंडे के बल पर वो काम करना होता है ये छोटा बच्चा नहीं पूछ सकता है ना कि ऐसे क्यों होता है उसको तो सीधा करना पड़ता है ऐसे करो पहले पहले पहले शंका उठाने की नहीं होती ना वो तो बाद में उठाई जाती है बच्चे को अधिकार तो होता ही नहीं है उठाए मतलब उठा भी नहीं सकता वो तो क्योंकि बड़ा व्यक्ति कह रहा है उसको कि ऐसे तुम्हें करना है बस अब उसको करना होता है तो ऐसे ही हमारे लिए अब ये हो गया यदि ऋषियों ने किया है तो बस अब ननू नहीं है इसमें हमें करना ही करना है बस अपने अंदर यानी दूसरे नहीं कह रहा है यहां अपने मन की स्थिति को ऐसा बनाना होगा क्योंकि उलझन सारी तो अपने मन में है ना जितनी शंकाएं हैं या जो नहीं कर रहे हैं वो बाहर से के आश्रय से थोड़े कर रहे हैं ये तो हम अपनी तरफ से सारी कर रहे हैं ना शंकाए तो उस शंकाओं को हटाना भी अपने आप होगा तो वो इस क्रम से स्थिति से हटेगी इसका सीधे सीधे अपनी बुद्धि से जोड़ना पड़ेगा उस अवस्था में जाना पड़ेगा तो जाएंगे तो वो भी हट जाएगी, और चित की अवस्था ऐसी बन जाएगी। तो अब बन जाएगी, जाएगी तो तो अब वो होने लग जाएगी इस ढंग से तो इतनी सारी बातें इसमें कह दी गई है कि इस क्रिया को स्तुति प्रार्थना उपासना जो हम करते हैं ईश्वर की जिस ईश्वर की उसको विद्वानों ने मनुष्य मनुष्यों ने किया हुआ है इस कारण से अब ये संशय का विषय नहीं रहा बिल्कुल प्रामाणिक है और दूसरी बात होगी पुराने वालों के लिए ही केवल नहीं था वो अगले वालों के नए वालों के लिए भी वही है क्योंकि तो नूतने ने भी किया नयो ने भी किया नए भी करें अभी प्राइस का यह आएगा जैसे प्राचीन वालों ने किया है वैसे ही नए वाले भी करें और अलग नहीं करना है जो पहले किया गया था आगे भी वही चलेगा शाश्वत कहने का मतलब होगा फिर वही शाश्वत है तो हमको अब नई पद्धति ढूंढने की जरूरत नहीं है नए पदार्थ ढूंढने की अपेक्षा नहीं है जितना बीत है वही हमारे लिए है तो आगे बुद्धि ना दौड़ा करके हमें उन्हीं पदार्थों को स्पष्ट करते रहना चाहिए फिर कहा सदेवा में है वही क्या करेगा इसको प्राप्त भी कराएगा अगर इनको जो जो पिछले लोगों के द्वारा किया गया है ना उन्हीं से उनको भी उपलब्धि हुई थी और उन्हीं से हमको भी उपलब्धि होगी यदि हम ऐसा करेंगे तो हमको देवों को प्राप्त दिव्य गुणों को प्राप्त करा देगा इस प्रकार से मंत्र को जानना चाहिए